योगों के प्रति मेरी क्रांतिकारी योजना आजकल विशेषतः दक्षिण में बौद्ध धर्म और उसके अज्ञेवाद की आलोचना करने की एक प्रथा से चल पड़ी है यह उन्हें स्वप्न में भी ध्यान नहीं आता कि जो विशेष दोष आजकल हमारे समाज में वर्तमान है वे सब बौद्ध धर्म द्वारा ही छोड़े गए हैं बौद्ध धर्म ने हमारे लिए यही वसीयत छोड़ी है जिन लोगों ने बौद्ध धर्म की उन्नति और अवन्नति का इतिहास कभी नहीं पढ़ा उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में हम पढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म के इतने विस्तार का कारण था गौतम बुद्ध द्वारा प्रचारित अपूर्व आचार शास्त्र और उनका लोकोत्तर चरित्र भगवान बुद्ध देव के प्रति मेरी यशेष्ट श्रद्धा भक्ति है पर मेरे शब्दों पर ध्यान दो बौद्ध धर्म का विस्तार उक्त महापुरुष के मत और अपूर्व चरित्र के कारण उतना नहीं हुआ जितना बौद्धों द्वारा निर्माण किए गए बड़े बड़े मंदिरों एवं भव्य प्रतिमाओं के कारण समग्र देश के सम्मुख किए गए भड़कीले उत्सवों के कारण इसी भारतीय बौद्ध धर्म ने उन्नति की इन सब बड़े बड़े मंदिरों एवं आडंबर से भरे क्रियाकलापों के सामने घरों में हवन के लिए प्रतिष्ठित छोटे छोटे अग्निकुंड ठहर न सकें पर अंत में इन सब क्रियाकलापों में भारी अवनति हो गई ऐसी अवनति कि उसका वर्णन भी श्रोताओं के सामने नहीं किया जा सकता जो इस संबंध में जानने के इच्छुक हों वे इसे किंचित परिमाण में दक्षिण भारत के नाना प्रकार के कला शिल्प से युक्त बड़े बड़े मंदिरों में देख ले और बौद्धों से उत्तराधिकार के रूप में हमने केवल यही पाया इसके बाद महान सुधारक श्री शंकराचार्य और उनके अनुजों का अभ्युदय हुआ उस समय से आज तक इन कई सौ वर्षों में भारतवर्ष की सर्वसाधारण जनता को धीरे धीरे उस मौलिक विशुद्ध वेदांत के धर्म की ओर लाने की चेष्टा की गई है उन सुधारकों को बुराइयों का पूरा ज्ञान था पर उन्होंने समाज की निंदा नहीं की उन्होंने यह नहीं कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है वह सभी गलत है उसे तुम फेंक दो ऐसा कभी नहीं हो सकता था आज मैंने पढ़ा मेरे मित्र डॉक्टर बैरोज कहते हैं कि ईसाई धर्म के प्रभाव ने 300 वर्षों में यूनानी और रोमन धर्म के प्रभाव को उलट दिया पर जिसने कभी यूरोप यूनान और रोम को देखा है वह ऐसा कभी नहीं कह सकता रोमन और यूनानी धर्मों का प्रभाव प्रोटेस्टेंट देशों तक में सर्वत्र व्याप्त है प्राचीन देवता नए वेश में वर्तमान है केवल नाम भर बदल दिए गए हैं देवियाँ हो गई हैं मेरी देवता हो गए हैं संत और अनुष्ठानों ने नए नए रूप धारण कर लिए हैं यहाँ तक कि प्राचीन उपाधि पार्टिफेक्स मैक्सिसस, रोम में पुरोहित विद्यालय के प्रधानाध्यापक इसी नाम से पुकारे जाते हैं इसका अर्थ है प्रधान पुरोहित अभी पोप इसी नाम से संबोधित किए जाते हैं पूर्वत ही विद्यमान है अतएव अचानक परिवर्तन नहीं हो सकते शंकराचार्य और रामानुज इसे जानते थे इसलिए उस समय प्रचलित धर्म को धीरे धीरे उच्चतम आदर्श तक पहुंचा देना ही उनके लिए एक उपाय शेष था यदि वे दूसरी प्रणाली का सहारा लेते तो वे पाखंडी सिद्ध होते क्योंकि उनके धर्म का प्रधान मत ही है क्रम विकासवाद उनके धर्म का मूल तत्व यही है कि इन सब नाना प्रकार की अवस्थाओं में से होकर आत्मा उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचती है अतः ये सभी अवस्थाएं आवश्यक और हमारी सहायक हैं भला कौन इनके निंदा करने का साहस कर सकता है